को वर्णन यह श्रवण करके देवी के मुख कमल पर मन से मुस्कान रेखा दौड़ गई थी इसके अनंतर उस देवी ने उन ब्रह्मादिक जिन में प्रमुख थे उन देवों से कहा था हे hey देवगणो मैं परम स्वतंत्र हूं और सदा ही अपनी ही इच्छा से विहार करने वाली हूं मेरे ही अनुरूप चरित्र वाला ही मेरा प्रिय होगा ऐसा ही होगा यह प्रतिज्ञा करके सब देवों के साथ पितामह ने उस देवी से धर्मार्थ के सहित वचन कहा था विवाह तो चार प्रकार का हुआ करता है नारी और पुरुष का विवाह होता है एक तो कालक्रीता नारी होती है एक क्रय क्रीता नारी है एक पितृदत्ता है और एक स्वयं युता होती है कालक्रीता वैश्य होती है जो कुछ काल तक उपभोग के काम आती है क्रय क्रीता दासी होती है जिसको जीवन भर भोग के लिए खरीद लिया जाया करता है गंधर्व विवाह से, अर्थात दोनों ही रजामंदी से प्रेम करके नारी बना लेते हैं यह स्वयं युता होती है और जो भार्या होती है वह तो कन्या का पिता दान किया करता है यही पितृदत्ता है समान धर्म वाली भार्या युक्त होती है जो पिता के वंशा होती है और पिता जिसको भी योग्य वर समझता है उसे ही अपनी कन्या को दे दिया करता है जो ब्रह्म अद्वैत है और सत भाव से वर्जित है वह चिदानंद स्वरूप वाला है उससे प्रकृति समुपन हुआ करती है आप ही तो वह ब्रह्म हैं और आप ही प्रकृति हैं। हे देवी आप ही अखिला अनाराधी और कार्यकारण दोनों के स्वरूप वाली हैं। सनकादी योगीजन आपको ही खोजा करते हैं सत और असत कर्मो के स्वरूप वाली व्यक्त तथा अव्यक्त दया से स्वरूप वाली आप ही की पर ब्रह्म स्वरूप वाली की सब प्रशंसा किया करते हैं आप ही आरंभ में सृजन किया करती हैं और आप ही क्षण भर में परिपालन किया करती हैं। सब लोगों पर अनुग्रह करने की आकांक्षा से ही आप किसी भी पुरुष का सेवन करिए इस प्रकार से ब्रह्मा जी तथा समस्त सुरों के द्वारा जब वह देवी विज्ञापित की गई थी तो उसने अपने हाथ से एक माला उठा कर, नभ मंडल के मध्य में प्रक्षिप्त कर दी थी उस देवी के द्वारा ऊपर की ओर प्रक्षिप्त की हुई वह माला आकाश मंडल को सुशोभित करती हुई उस समय में कामेश्वर प्रभु के कंठ भाग में आकर गिर गई थी फिर तो ब्रह्मा और विष्णु जिनमें अग्रणी थे ऐसे समस्त देवगण बहुत प्रसन्न हुए थे और मंद वायु से संप्रेरित मेघों ने पुष्पों की वर्षा की थी इसके अनंतर विधाता ने भगवान जनार्दन से कहा हे हरे अब इन दोनों शिव और शिवा का उद्वाह वैदिक विधान से करा देना चाहिए अब देव से संप्राप्त जगत का मंगल करने वाला मुहूर्त प्राप्त हो गया है यह महादेवी आपके ही स्वरूप वाली है और आप भी सहज ही हैं इस कल्याणी को आप देने के योग्य होते हैं और इन काम रूप शिव के लिए प्रदान कर दीजिए देवों के देव त्रिविक्रम भगवान ने यह श्रवण करके उस देवी का दान करने का उपक्रम किया था उन देवी गण, योगी गण, सब देव, ऋषि और पितृगणों के मध्य में भगवान विष्णु ने उस देवी को वैदिक विधि से भगवान शंकर को प्रदान किया था और बड़ी प्रसन्नता से वह कन्यादान किया था आदि केशव प्रभु ने उन दोनों शिवा और शिव का कल्याण करा दिया था और समस्त ब्रह्मादिक सुरगणों ने बहुत से उपायन समर्पित किए थे ब्रह्मा जी ने जो इक्षु चाप दिया था वह श्री अविनाशी और वज्र के समान सार वाला था भगवान श्री हरि ने उन दोनों पति पत्नी को अविनाशी और अम्लान का समर्पित किया था। जल सागरों के स्वामी वरुण ने उन दोनों के लिए नागपाश दिया था और निशा पति विश्वकर्मा ने उन दोनों के लिए अंकुश अर्पित किया था अग्निदेव ने किरीट समर्पित किया था और चंद्र तथा भास्कर देवों ने दो ताटंक दिए थे रत्ना करने स्वयं समुपस्थित होकर नौ प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण भूषा प्रदान की थी सुरगणों के अधीप महेंद्र ने उस समय में एक अक्षय मधुपात्र दिया था उस समय में कुबेर ने एक माला दी थी जो चिंता मणियों से निर्मित की हुई थी लक्ष्मी के स्वामी नारायण ने स्वयं ही एक साम्राज्य का सूचक छत्र अर्पित किया था गंगा और यमुना ने उनको चंद्र के ही समान भाष कर दो चमर दिए थे आठ वसुगण रुद्रगण आदित्य अश्विनी कुमार दिक्पाल, मरुदगण साध्य गंधर्व प्रमथेश्वर इन सभी ने परम परितोषित होते हुए अपने अपने आयुध उस महादेवी के लिए समर्पित किए थे और रथ तुरख तथा नाग जो महान बलि और अधिक वेग से समन्वित थे एवं निरोग और अश्व जो क्षुधा और प्यास से रहित थे एवं वज्र की उपमा के आकार वाले थे तथा आयुधों के सहित एवं परिच्छों से युक्त थे दिए थे इसके अनंतर उन दोनों शिवा और शिव का परम मंगल अभिषेक किया था इसके उपरांत एक विमान बनवाया था जिसका नाम कुसुमा था इसकी रचना विधाता ने की थी जो कि अम्लान मालाओं वाला था तथा नित्य ही आयुधों के द्वारा अभेद्य था यह इच्छा के अनुरूप देवलोक और भूलोक में गमन करने वाला तथा सुसमृद्धि से समन्वित था जिसके केवल गंध से ही भ्रांतिक शुदा रोग और आरती सब नष्ट हो जाया करते हैं और यह मन के आहलाद को करने वाला तथा परम शुभ था उस विमान पर यह दोनों शुभ दंपत्ति समारूढ़ होकर निर्प मंदिर से बाहर निकले थे इस विमान में चमर व्यजन छत्र ध्वजा आदि से परम मनोहरता विद्यमान थी उस समय में वीणा वेणु मृदंग प्रभृति अनेक प्रकार के तौर वादनों से ये सेव्यमान हो रहे थे सब सुरगण भी इनकी सेवा में समुपस्थित थे विहार की स्वामिनी अपने ओत से शोभित करती हुई वीथी में गयी थी वहाँ पर बड़े बड़े धनियों के हरम्य बने हुए थे प्रत्येक हरम्यों की छत पर सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थी वहाँ पर जो पुरिया थी उनके हाथों में लाजा और अक्षत थे जिनकी वे वर्षा कर रही थी परम मंगल अर्थों वाली गाथाएं करती हुई थी तथा वीणा वेणु आदि की ध्वनियों से परम तोष को प्राप्त होती हुई वीथियों से अन्य वीथियों में धीरे धीरे समागत हो रही थी अब्सरा जो मार्ग में आरती का विधान कर रही थी उसका प्रति ग्रहण करके उस देवी ने विमान से अवरोहण करके सदा सभा में प्रवेश किया था फिर देव शम्भू के ही साथ सिंह आरोप समिष्ठित हुई थी वहाँ पर स्थित महाजन समुदाय ने जो भी इच्छा की थी और मन में ही कामना की थी उस सबका ज्ञान रखने वाली महादेवी ने अपनी दृष्टि के पात के ही द्वारा उन उन सब कामनाओं को पूरा कर दिया था लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने उस चरित को देखकर ही उस देवी का उस समय में कामाक्षी और कामेश्वरी यह नाम रख दिया था उसकी आज्ञा से उस पूर्व में आश्चर्य ने भी वर्षा की थी और उस वर्षा में बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुएं तथा परम दिव्य आभरण बरसे थे चिंतामणि कल्प वृक्ष कमला और कामधेनु सब प्रति में देवी के नगर में उसकी जय के लिए उपस्थित हो गए थे सभी उसकी सेवा में ही तत्पर थे और उसकी सेवा का रस ही उन सबका आकार था तथा अन्य क्रियाओं के गुणों का परित्याग कर दिया था ये सभी समस्त कामों के अर्थ से संयुक्त थे तथा सर्व काल में प्रसन्न ही रहा करते थे पितामह श्री हरि, महादेव महेंद्र अन्य दिशाओं के स्वामी सब देवगण नारक आदि महर्षि वशिष्ठ आदि तपस्वी गण गंधर्व अप्सराएं, यक्ष और जो भी अन्य देवों की जातिया हैं, जो भी देवलोक भूमि और अंतरिक्ष में बाधा सहित निवास किया करते थे वे सभी उसके पूर्व बिना ही किसी बाधा के निवास किया करते थे इस प्रकार से सब पर स्नेह एवं प्यार करने वाली वह देवी थी और अन्यत्र ऐसा कहीं भी नहीं था उस देवी ने समस्त जनों को निरंतर अत्यधिक अनुराग ऐसी संतुष्ट कर रखा था इस महान भूलोक में वह राजीय राजा हो चाहे विद्वान होवे सकल की ईप्सा रखने वाले समस्त भूतल के निवासी जनों के अभी पदार्थों का दोहन किया करती थी तीनों लोकों के एक ही महीपाल, अंबिका के सहित कामशंका के होने पर दस सहस्त्र वर्ष एक ही क्षण के समान व्यतीत हो गए थे इसके अनंतर देव ऋषि नारद जी भगवान किसी समय में वहाँ पर समागत हुए थे और उस परमा शक्ति को प्रणाम करके उन्होंने विनय से समन्वित होकर कहा था आप तो पर ब्रह्म पर धाम और पवित्र हैं, हे परमेश्वरी आप सत भावों के कलन के स्वरूप वाली हैं, इस जगत के अभ्युदय के ही लिए आप इस व्यक्त भाव को प्राप्त हुई हैं, आप इस लोक में असज्जनों के विनाश के लिए और सज्जनों के अभ्युदय करने वाली है कल्याणी आपकी जो प्रवृत्ति है वे साधु पुरुषों के रक्षण के ही लिए है यह एक भंडासुर है, हे देवी, यह तीनों लोगों को बाधा दे रहा है यह केवल आप ही के द्वारा जीता जा सकता है ऐसी एक ही आप हैं, और दूसरे सुरों के द्वारा तो यह कभी भी जीता नहीं जा सकता है